उनकी कन्या का नाम प्रीथा था उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी शुर सेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे उनकी कोई संतान नहीं थी शुर सेन ने अपनी पुत्री प्रथा को अपने फुफेरे भाई को गोद दे दिया था कुंती भोज के यहाँ प्रीथा का नाम कुंती पड़ गया एक बार कुंती भोज के घर ऋषि दुर्वासा आए तरुणी कुंती ने उनकी खूब सेवा की ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा कुंती ने सूर्य का ध्यान किया अतः उसने सूर्य के समान ही तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया जो जन्म से ही कवच एवं कुंडल से सुशोभित था यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ कुंती ने लोक निंदा के कारण अपने बच्चे को एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया अधिरथ की नजर उस बालक पर पड़ी वह नि संतान था वह उस सुंदर बालक को पाकर बहुत खुश हुआ इस तरह से सूर्यपुत्र कर्ण एक सारथी के घर पलने लगा कुंदी जब विवाह के योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया इस स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए हुए थे हस्तिनापुर के राजा भी इस स्वयंवर में आए थे कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी महाराज पांडु कुंती से ब्याह कर हस्तिनापुर आ गए उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी अतः भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए वहीं हिरण के रूप में विचरण कर रहे एक ऋषि दंपति को उन्होंने अज्ञानता वर्ष मार दिया ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया पांडु श्राप से काफी दुखी हुए वापस आकर राज्य का काम पिता मह भीष्म को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे एक दिन कुंती ने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान की चर्चा पांडू से की पांडु के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से पांच पांडवों को जन्म दिया पांडु अपने पांचों पुत्रों तथा तो पत्नियों के साथ कई वर्ष तक वन में रहे एक दिन महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे तभी ऋषि के श्राप का असर हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने को पति की मौत का कारण समझा अतः वह भी उन्हीं के साथ मर गई। इस घटना से कुंती और पांचों पांडव काफी दुखी हुए और हसीनापुर विष्णु पितामह के पास लौट गए उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष की थी अपने पोते की मृत्यु पर सत्यवती काफी दुखी हुई अतः वह अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं को लेकर वन में चली गई। कुछ दिन तपस्या करने के बाद तीनों की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र के सौ पुत्र और पांचों पांडव बचपन में साथ साथ खेलते रहते और आपस में हंसी मजाक करते रहते थे उन सभी में पांडु पुत्र भीम शरीर से काफी बलवान थे बचपन के जोश के कारण भीम दुर्योधन तथा उसके भाइयों को खूब तंग किया करते थे यद्यपि भीम मन में किसी तरह से वैर भाव नहीं रखते थे फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति वैर भाव बढ़ने लगा इधर गौरव और पांडव गुरु कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से कहीं आगे थे जिससे कौरवों का द्वेश और बढ़ने लगा दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था भीम और दुर्योधन में जरा भी नहीं पटती थी एक बार कौरवों ने भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा करने के लिए पांचों पांडवों को न्योता दिया काफी देर तक खेलने और तैरने के बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने डेरों में सो गए इधर दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था विष के कारण भीम को गहरा नशा हो गया और वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया दुर्योधन ने लताओं से हाथ पैर बांधकर भीम को गंगा में बहा दिया भीम का शरीर गंगा की धारा में बहते हुए दूर निकल गया जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों की नींद खुली तब उन्होंने भीम को अपने बीच नहीं पाया चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल नदी का तट तथा जहाँ जल क्रीड़ा की थी सभी कुछ छान डाला परंतु भीम का कहीं पता नहीं चला अंत में निराश होकर चारों भाई महल को लौट आए। इधर भीम झूमता झूलता महल की तरफ चला आ रहा था भीम को देखकर कुंती तथा पांडवों को बहुत खुशी हुई उन्होंने भीम को गले से लगा लिया। माता कुंती को यह सब जानकर बड़ी चिंता हुई उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली दुष्ट दुर्योधन राज्य के लोभ में भीम को मार डालना चाहता है मुझे इसकी चिंता हो रही है विदुर कुशल राजनीतिज्ञ थे उन्होंने कुंती को समझाते हुए कहा तुम्हारा कहना ठीक है किंतु कुशल इसी में है कि उस बात को गुप्त रखा जाए नहीं तो इससे द्वेष और बढ़ेगा दुर्योधन की निंदा प्रत्यक्ष रूप से कदापि न करना इस घटना से भीम काफी उत्तेजित हो गया युधिष्ठिर ने उसे समझाया अभी समय नहीं आया है हमें अपने आप को संभालना होगा तथा पांचों भाइयों को किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करनी होगी ताकि हम सब बचे रहें इधर भीम के वापस आ जाने से दुर्योधन को आश्चर्य हुआ उसका हृदय और जलने लगा पांडवों ने पहले कृपाचार्य ऐसी और बाद में द्रोणाचार्य ऐसी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की विद्या में निपुणता प्राप्त होने के बाद सभी ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक भारी समारोह रखा इस भारी समारोह को देखने के लिए नगर के सभी लोग आए थे इस समारोह में कई तरह के खेलों का प्रदर्शन किया गया सभी राजकुमारों में अपनी जीत की होड़ लगी हुई थी किंतु तीर चलाने में पांडव पुत्र अर्जुन का कोई मुकाबला न था अर्जुन के धनुष विद्या का कमाल देखकर कर दर्शक दंग रह गए दुर्योधन मन ही मन जलने लगा तभी अधीरथ द्वारा पोषित कर्ण वहां उपस्थित हुआ कर्ण कुंती पुत्र है यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी रणभूमि में उसने अपना कौशल दिखाने के लिए अर्जुन को ललकारा इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई किंतु दुर्योधन मन ही मन खुश हुआ और उसने कर्ण का स्वागत किया तथा उसे सीने से लगा लिया उसने कर्ण से पूछा हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं कर्ण ने बताया कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तथा आपसे मित्रता करना चाहता हूँ इधर कर्ण की चुनौती से अर्जुन ने तैश में आकर कहा कर्ण जो सभा में बिना बुलाए आते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन उत्सव में सभी प्रजाजन भाग ले सकते हैं जब कर्ण ने अर्जुन, अर्जुन को चुनौती, चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। कुंती कर्ण को देखकर पहचान गई दे तथा वह भय और लज्जा से मूर्चित हो गई। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा अज्ञात वीर पांडवपुत्र अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके पहले तुम्हें अपना परिचय देना होगा कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार कभी युद्ध नहीं करते कृपाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण का सिर झुक गया पास में खड़ा दुर्योधन बोला अगर बराबरी की बात है तो मैं आज से कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता त्रित्राष्ट्र ऐसी अनुमति लेकर वही रणभूमि में कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया उस समय सूरज डूब रहा था इस कारण सभा विसर्जित हो गई। सभी दर्शक अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन कर्ण तथा दुर्योधन की जय बोलते हुए चले गए इस घटना के बहुत समय बाद एक दिन इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और उसके जन्म कवच और कुंडल को भिक्षा स्वरूप मांगकर अपने साथ ले गए इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है अतः कर्ण की शक्ति को कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी इधर सूर्य देव ने कर्ण को पहले से ही सचेत कर दिया था कि इंद्र तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसी चाल चलने वाले हैं, किंतु कर्ण तो महादानी था इस बात को जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को अपना जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिया इस अद्भुत दान वीरता को देखकर कर इंद्र चकित हो गए और प्रसन्न होकर बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें इंद्र कर्ण को वह शस्त्र देते हुए बोले युद्ध में तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह हमारे पास पुनः आ जाएगा इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले गए एक बार कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गए परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे तभी एक काला भौरा कर्ण की जांघ में घुसकर काटने लगा कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई। किंतु गुरु की नींद भंग न हो जाए इस डर से उन्होंने जरा भी अपने पैर को हिलाया नहीं खून से जब परशुराम का शरीर भीगने लगा तब उनकी आंखें खुली कर्ण की जान से बहता हुआ खून देखकर परशुराम ने उनसे पूछा कि यह बताओ कि तुम हो कौन तब कर्ण अपनी असलियत छिपा न सके उन्होंने बता दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र हूँ यह सुनकर परशुराम क्रोध में आ गए और बोले चूँकी तुमने धोखे से शिक्षा प्राप्त की है अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अंत समय में तुम्हें यह शिक्षा काम नहीं आएगी तुम सही समय पर उसे भूल जाओगे तथा रणभूमि में तुम्हारे रथ का पहिया धस जाएगा कर्ण को जीवन भर अपने गुरु की दी हुई शिक्षा याद रहे पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते हुए कर्ण को वह बात याद नहीं रही दुर्योधन के मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में मिश्मित था आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया कर्ण ने दो दिनों तक कुशलता के साथ युद्ध किया अंत में गुरु के श्राप वर्ष उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया कर्ण अपना धनुष पान रखकर पहिया निकालने लगा तभी अर्जुन ने उस महारथी पर बाणों का प्रहार किया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया माता कुंती ने जब यह सुना तो उनका हृदय रो पड़ा महाभारत की आगे की कथा आप सुनेंगे तीसरे भाग में